वासुकी सर्प के पूंछ के भाग में तो हित के साथ समस्त देवगण और उसके शिर के हिस्से में सब दैत्यगण भगवान ने ही नियुक्त किए थे यद्यपि दैत्यगण बहुत बलवान थे तो भी उस सर्प के मुख के उच्वासों की अग्नि से उनके समस्त शरीर निर्दग्ध हो गए थे और उस समय में वे बिल्कुल ही तेज से क्षीण हो गए थे भगवान विष्णु के द्वारा प्रेरित अनुकूल वायु से पूछ के भाग का करते हुए देवगण बार बार संतृप्त हो रहे थे भगवान आदि कूर्म के आकार वाले बनकर क्षीर सागर के मध्य में भ्रमण करते हुए मंदर पर्वत के अधिष्ठान बन गए थे जिस पर वह पर्वत टिक रहा था मध्य में सब देवों के दूसरे स्वरूप से माधव दिखाई दे रहे थे दूसरे रूप से दैत्यो के मध्य में उन्होंने भी बड़े वेग से वासुकी का कर्षण किया था ब्रह्मा के रूप से जिसने सागर को आक्रांत कर दिया था उस शैल को धारण किया था और एक दूसरे रूप से देव ने महान तेज के द्वारा देवों को सबल बना दिया था भगवान ने देवों का बलवर्धन किया था जिससे वे बली बने रहे और फिर बलात्कार के सहन करने वाले तेज से सभी को कार्य संपन्न करने की शक्ति प्रदान की थी सर्व शक्तिशाली जनार्दन प्रभु ने उस नागवासुकी की भी शक्ति का वर्धन किया था फिर देवो और दानवों के द्वारा क्षीर सागर के मंथन किए जाने पर फिर आगे अर्थात सबसे पूर्व सुरों की पूजित सुर भी प्रभूत हुई थी हे तपोधन, उसका अवलोकन करके उस समय में देवगण और दैत्यगण सभी प्रसन्नता से भर गए थे फिर उस क्षीर सागर के मंथन करने पर जो कि देवों और दानवों के द्वारा किया गया था उस समय में सिद्धगण यही चिंतन कर रहे थे की यह क्या वस्तु है तब उस क्षीर सागर से वारुणी देवी उत्थित हुई थी जिसके मत के कारण परम चंचल नेत्र थे वे असुरों के आगे मुस्कुराती हुई संस्थित हो गई थी ने उसका ग्रहण नहीं किया था तभी से वे असुर हो गए थे क्योंकि सुरा ग्रहण करने वाले नहीं हुए थे जिनके पास सुरा नहीं है उसी से वे असुर शब्द से कहे गए थे इसके पश्चात वे समस्त देवों के सामने स्थित हो गयी थी परमेष्ठी के द्वारा संकेतित होकर उन देवों ने बड़े ही आनंद के साथ उसको ग्रहण कर लिया था सुरा के ही ग्रहण करने से ये लोग सुर शब्द से कीतित हुए थे फिर मंथन किए जाने पर महान ध्रुम परिजात प्रकट हुआ था जो अपनी सुगंध से संपूर्ण जगत को सुवासित कर रहा था फिर हे देवऋषि अत्यधिक सुंदर आकृति वाली सब लोगों के मन को हरण करने वाली धीर अपसराओं के गण आविर्भूत हुए थे इसके पश्चात शीतांशु प्रकट हुआ था जिसको महेश्वर भगवान ने मस्तक पर धारण करने के लिए ग्रहण कर लिया था फिर महाकालकूट विश्व उत्पन्न हुआ था जिसका ग्रहण नाग जातियों ने किया था इसके अनंतर कौस्तुभ मणि जिसका नाम है वह रत्न निकला था उसको भगवान जनार्दन ने ले लिया था इसके पश्चात अपने पत्रों की गंध से मत उत्पन्न करती हुई एक महौषधि आविर हुई थी उसका विजया नाम रखा गया था और भैरव ने उसका उपादान किया इसके उपरांत परम दिव्य व शास्त्रों के धारण करने वाले देव आविर्भूत हुए थे जो स्वयं ही धनवंतरी वे अपने कर में एक अमृत से परिपूर्ण कमंडल लिए हुए ही उपस्थित हुए थे तपो के निधे फिर देवगण दैत्य वर्ग और मुनिगण सबके सब प्रसन्न मन वाले तथा परम संतुष्ट हुए थे इसके बाद उत्फुल कमलों के अंदर निवास करने वाली वरदान देने वाली हाथों में पद्म धारण किए हुए श्री देवी उस क्षीर सागर से उठकर बाहर आई थी फिर तो सभी मुनिगणों ने उस परा देवी श्री का श्री सूक्त के द्वारा स्तवन किया था और परम संतुष्ट हृदय वाले गंधर्वों ने बहुत सुंदर गान किया था जिनमें विश्वाची प्रमुख थे उन सभी ने गान किया था और अप्सराओं के समूह ने श्री देवी के आगे नृत्य किया था गंगा आदि जो परम पुण्य में थी वे सभी स्नान के लिए समुपस्थित हो गई थी आठ जो दिग्गज हैं, अर्थात आठों दिशाओं को बांधकर रोकने वाले आठ दंती हैं, वे सब पवित्र पात्रों में जल भरकर उस पद्मों में निवास करने वाले श्री संपन्न करा रहे थे मूर्तिमान क्षीर सागर ने हरि के साथ श्रेय को प्राप्त हुई समुत्पन्न तुलसी को तथा पद्म की माला उस देवी के लिए अर्पित की थी विश्वकर्मा ने परमाद्भुत एवं दिव्य भूषण उसके लिए समर्पित किए थे परम उत्तम माला और वस्त्रों के धारण करने वाली एवं दिव्य भूषनों से विभूषिता वह श्री देवी सबके देखते देखते भगवान विष्णु के वक्षस्थल में चली गई थी प्रभ विष्णु श्री विष्णु ने तुलसी को तो धारण कर लिया था भगवान के वक्षस्थल में आले वाली वह देवी देखती थी सब लोगों की महेश्वरी देवी को दया से आर्द्र दृष्टि से देखा था मोहिनी प्रादुर्भाव वर्णन श्री हर ने कहा इसके अनंतर महेंद्र आदि देवों को भगवान प्रभ विष्णु विष्णु ने जग अंगाकार कर लिया था तो महाधीर वे परम प्रसन्नता को प्राप्त हुए थे मलक आदि वे सब दैत्य भगवान विष्णु के परमुख हो गए थे जब श्री देवी के द्वारा वे संत हो गए थे तो वे अत्यंत अधिक उद्विघन हो गए थे इसके उपरांत उन दैत्यो ने धनवंतरी भगवान के कर में स्थित सुवर्ण निर्मित परमामृत के सार से युक्त कलश को ले लिया था अर्थात हरण कर लिया था इसके अनंतर देवों का और असुरों का परस्पर में कलह उत्पन्न हो गया था इसी बीच में समस्त लोकों के एक ही रक्षा करने वाले विष्णु भगवान ने अपने साथ एक रूप वाली ललिता की भली भांति आराधना की थी सुरों और असुरों का परम दारूण युद्ध देख ब्रह्मा जी अपने स्थान पर चले गए थे और शंभु कैलाश पर्वत पर समास्थित हो गए थे इंद्र ने दैत्यो के अधिप मलक से युद्ध किया था समस्त सुरों ने असुरों के साथ युद्ध किया था योगींद्र भगवान ने भी महेश्वरी की समाराधना की थी उन्होंने महेश्वरी का ध्यान योग से द्वारा करके एकता के साथ उसी रूप को प्राप्त हो गए थे वह देवी तो सबका सम्मोहन करने वाली थी और वह साक्षात श्रृंगार की नायिका थी वह संपूर्ण श्रृंगार के वेश वाली थी और असुरों का जो अतीव उलवण युद्ध था उसका निवारण करके अपने मन के द्वारा दैत्यो को मोहित करती हुई वह बोली अब यह युद्ध समाप्त करो मर्म स्थानों के विभेदन करने वाले शास्त्रों से क्या लाभ होगा और परम निष्ठुर व्यर्थ के इन आलापों से भी क्या लाभ है जो की केवल कंठों के शोषण करने के कारण स्वरूप ही है मैं ही आपके और देवों के मध्य में स्थित हूँ इसमें जैसा कि इस समय में आप लोग कर रहे हैं आप लोग तथा ये देवगण अत्यंत ही कलेष के भागी होंगे मैं आप सभी के लिए आज इस अद्भुत अमृत को बराबर बराबर दे दूंगी अब आप लोग इस उत्तम सुधा के पात्र को मेरे हाथ में दे दीजिए इस उस महादेवी के वचन का श्रवण करके दैत्य विमोहित हो गए थे क्यूँकी उसका वाक्य ही इस प्रकार का था मुग्ध वाले उन्होंने वह अमृत का कलश उस देवी को दे दिया था संपूर्ण इस जगत के मोहन करने वाली उस देवी ने उस अमृत के कलश को ले लिया था और फिर उसने सुरों की तथा असुरों की पृथक पृथक पंक्ति बिठा दी थी उन दोनों पंक्तियों के मध्य में स्थित होकर उन समस्त सुरों और असुरों से उसने कहा था आप सब लोग बिल्कुल चुपचाप रहे मेरे द्वारा आप सबको क्रम ऐसी ही यह अमृत दिया जाता है उन सभी ने जो समावहित थे उस देवी के उस वाक्यों को स्वीकृत कर लिया था वह तो सभी लोगों को सम्मोहित करने वाली थी फिर उस देवी ने देने का उपक्रम किया था उस समय में उसके सुवर्ण की करधनी क्वर्णित हो रही थी तथा उसके करों के कंकण भी क्वर्णित हो रहे थे जो परम मंगल स्वरूप थे वह परम कमनीय भूषा से समन्वित थी उस समय में वह परमाधिक मधुर मूर्ति सुशोभित हो रही थी परम सुंदर वाम कर कमल में तो वह उज्जवल सुधा का कलश था उस सुधा को उसने दरवी से प्रथम देवों की पंक्ति में ही देना आरंभ किया था वह वहाँ पर क्रम से देती हुई देखती जा रही थी उस समय में मध्य में मध्यम स्थित था जिसकी सूचना संकेत द्वारा चंद्र और सूर्य ने उसको दे दी थी अतः दरवी के कर से उसका उस देवी ने छेदन कर दिया था वह अमृत का पान कर चुका था अतव उसका केवल शेर आकाश में चला गया था उसको देखकर कर वहाँ पर जो असुर थे वे विमोहित होते हुए चुप थे इसी प्रकार से क्रम से उस देवी ने वह संपूर्ण अमृत देवों के लिए वितीर्ण कर दिया था और असुरों के आगे उस खाली पात्र को रखकर वह तिरोहित हो गई थी उन सब दैत्य दानवों ने उस खाली पात्र को देखा था और युद्ध करने की इच्छा से उन्होंने केवल असीम क्रोध किया था इंद्र आदि समस्त सुरगण सुधा के पान से विशेष बलवान होकर दुर्बल असुरों के साथ आयुधों को लेकर भली भांति लड़े थे उन उत्तम सुरों के द्वारा वे दानवेंद्र सैकड़ों बार विध्यमान हुए थे। उनमें से कुछ तो अन्य दिशाओं में चले गए थे और कुछ पाताल लोक में चले गए थे श्री देवी के कटाक्षों से संप्रेरित होकर देवो के स्वामी इंद्रदेव ने मलक नाम वाले दैत्य को जीत लिया था और उसने अपनी श्री का आहरण कर लिया था सुरगणों के द्वारा सेवित महेंद्र देव ने फिर अपने सिंहासन को प्राप्त कर लिया था और पूर्व की ही भांति पूर्व देवजीत ने त्रिलोकी का परिपालन किया था फिर समस्त देवगण निर्भय होकर इस चराचर त्रिलोकी में सर्वदा प्रसन्न चित्त होते हुए अपनी इच्छा के अनुसार संचरण किया करते थे उस समय संपूर्ण मोहिनी के चरित्र को देखकर मुनि नारद बहुत ही आश्चर्यान्वित होकर स्वेच्छा से चरण करने वाले कैलाश गिरी पर चले गए थे वहाँ पर नंदी से आज्ञा पाकर उन्होंने परमेश्वर को प्रणाम किया था शिव प्रभु के द्वारा भली भांति आदर प्राप्त करके परम तुष्ट हुए थे और आसन पर संवस्थित हो गए थे परम स्वच्छ स्फटिक मणि के सदृश स्वरूप वाले पार्वती के स्वामी श्री महादेव जी ने आसन पर विराजमान नारद जी से जो कि अपनी ही इच्छा से विहार करने वाले थे उनसे यह पूछा था हे hey भगवान आपने इस आसन पर विराजमान होकर आज इसको पवित्र कर दिया है ये देवर्षे आप तो सभी समाचारों के ज्ञाता हैं, तथा आपका स्वभाव भी कलह से प्रेम करने वाला है अब यह बतलाइए कि उन स्वर्गवासी देवगणों का क्या हाल है सुरों का अथवा असुरों का विजय हुआ है अथवा उस अमृत का क्या हुआ यह भी वृत्तांत बतलाइए तथा भगवान विष्णु ने उसमें क्या किया था इस तरह से महेश प्रभु के द्वारा पूछे गए मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने परम विस्मय से आविष्ट होकर प्रसन्न मुख और नेत्रों वाले नारद जी ने कहा था हे hey भगवान आप तो सभी कुछ जानते हैं क्यूँकी आप स्वयं सर्वज्ञ है तो भी क्योंकि आपने मुझसे पूछा है अतः मैं अब वह सब बतलाता हूँ उस प्रकार का महान घोर जब दैत्य और देवों का युद्ध शुरू हो गया था तो उस समय में आदि नारायण ने जो परम श्री संपन्न है मोहिनी का स्वरूप धारण कर लिया था उस मोहिनी का विलोकन करते ही जो परमोज्वल विभूषा से सुसम्पन्न थी और मूर्तिमती श्रृंगार की देवता थी सभी सुर और असुर युद्ध के उद्यम से विरत हो गए थे